मृत्यु मृत्यु मुद्द्यता की नारीण स्मृति धुति क्षमा मृत्यु मृत्यु सर्वहश्चर मृत्यु में उद्भव भविष्यता जो आगे भावी कल्याण होने वाले उनके में उद्भव उत्कर्ष उससे आगे कल्याण होता है की नारी नाम श्री, ये परमात्मा है, स्मृतिर्मेधा क्षमा स्त्री की मृत्यु मृत्यु धनाधि प्राणाधि प्राणहरश्च धनादिहरने वाले भी मृत्यु प्राणहरश्च से ठीक टीका में थोड़ा तो इतने लिखना होगा तत्र यह प्राणहर स सर्वहर इति में धनाधि प्राणहर आगे सर्वहर उच्यते वहा तह प्राण हर स सर्वहर इति जो प्राणहर है उसको सर्वहर कहा जाता है सो अहम अस्मी और सर्वहरने वाले मृत्यु में ही है टीका में <bonito> शब्द से मुख्यम अर्थतर मुख्य अर्थांतर सर्वहर शब्द का दूसरा अर्थ करते अथवा ईश्वर प्रलय सर्वरण सोहम अथवा परमात्मा प्रलय हरण करने से उत्कर्ष अभ्य हेतुस्थ अभ्युदय प्राप्ति हे चहन, किनके के हेतु ही में भविष्य जो आगे होने वाले भावी कल्याण नाम भावी कल्याण जिनका कल्याण आगे होने वाले उत्कर्ष प्राप्ति योग्य नाम उत्कर्ष प्राप्ति के योग्य जितने उनका अभ्युदय में उत्कर्ष में भावी कल्याण नाम इस उत्तम एवं भावी कल्याण जो कहा गया उसका स्पष्टीकरण है उत्कर्ष अभ्युदाप्ति की नारीण स्मृति धृति चमा उत्तम स्त्रीण स्त्रीण मध्य उत्तम स्त्री, नाम। स्त्री, नाम स्त्री में ये उत्तम अहमस्मी यासा आभासम लोक कृता आत्मा न मनते इनमें से थोड़ा सा प्राप्त होने पर आवाज से ही अपने को कृतार्थ मानते है मनुष्य कीर्ति श्री व स्मृति मेरा कीर्ति ही श्री लक्ष्मी व उसका अर्थ करते है कीर्ति धार्मिक ख्याति कीर्तिश्री है लक्ष्मी श्री लक्ष्मी कांति ही शोभा कांति श्रीकांत तो लक्ष्मी कांतिभा प्रकाशिका है वाणी स्मृति चिरा अनुभूत स्मरण शक्ति दीर्घ काल जो अनुभूत है उसका स्मरण होना स्मृति स्मृति मेधा मेधा है ग्रंथ धारण शक्ति ये मेधा है आगे धैर्य क्षमा मानपमान अविकृत चित्त था मानअम से चित्त में भीकार क्षमा उत्तम स्त्री नाम अहम अस्त्रीसु की उत्तम उप पद स्त्री थी। में ये कृत्यादि उत्तम है क्योंकि यह आभास मात्र संबंध न थोड़े से प्राप्त होने पर मनुष्य अपने कृतार्थ मानता है इसलिए ये जो श्रेष्ठ है की वाक स्मृति में दादृति क्षमा साथ ही धर्म पत्नी वही मैं हूँ श्रेष्ठ है श्री का तो धर्मार्थ लक्ष्मी अर्थ कर सकते है अथवा शरीर शोभा अर्थ कर सकते है अथवा कांति इसे भी अर्थ कर सकते है इसलिए दे दिया श्री लक्ष्मी का आगे स्वल्प विराम है आठ टिकाय स्वराम चाहिए लक्ष्मी ही कांति शोभा यहाँ चौतीस गुरा तैतीस गुरा हो गया था पहले बत्तीस तैतीस हो गया था वेदा नाम सान वेदोस्मी उत्तम वेद में सामवेद में हो भगवान ऐसे कहा था तथातर विशेष सां विशेष करते सामनाम बृहत्साम तथा सां नाम गायत्री छंदमस माशा नगश शीर्षो ऋतूना कुसुम करी तथा तो साम श्यामे भी बृहद सामना छंदसा मध्य अहम गायत्री ये से छंदगात्र वेदनेनुष्टु तेषु गायत्री आदि छंदे उनमें गायत्री छंदमे मसागिशु मगश शिशु समास पर ऋतुना मध्ये कुसुमाकर वसंत सामे एक प्रधान साम गायत्री छंदम टीका छंदसा मध्ये गायत्री नाम यद तदहित छंद जो गायत्री छंदे मेहु इम छंदसा ऋग व्यो अतिरिकण छंद जो है वेदे तो ऋग आदि है उससे अतिरिक्त नहीं तो उसमें छंद करेंगे ऋग आदि है तो छंदसा तो गायत्री नाम को छंद ऋग्व्यो अतिरेकन स्वरूप अभा छंद जो है ऋग से अतिरिक्त नहीं है इतना संख्या है गायत्री छंदसा महमे गायत्री आदि छंद विशिष्टा नाम ऋचाम गायत्री आदि छंद विशिष्ट जो ऋचा उनमें गायत्री ऋग में सब रिचा छंद से युक्त है छिष्ट ऋचा गायत्री आदि छी श्लोक केवल छंद नहीं गायत्री अन्य के किया द्विजात द्वितीय जन्म गायत्री आदि द्वितीय क्या था दिजाति जाति ये जाती ये शांत जन्म दो प्रकार दो बार ब्राह्मण के क्षेत्र गर्भ और एक गायत्री जन्म है तो द्वितीय जन्म होता है इसलिए उनको द्विजय कहते द्वितीय जन्म जनन ही था द्वितीय जन्म हो गया गायत्री संस्कार उपन संस्कार उसके जनन गायत्री इसलिए श्रेष्ठ ऋषा गायत्री होगा मासाना मार्ग शिशु मास में मार्ग शिष्य टीका मार्ग शिष्य मृग शीर्षण युक्त पौर्णमासी अश्विन मार्ग शिर्षमाश मृगश नक्षत्र युक्त तो काल सा पौमासी मृग नक्षत्र युक्त पूर्णमासी जिसमें मार्ग शिष्य मास so पक्को सस्याढ्यवादित दान आदि पक जाता है उस समय उसे संपन्न होता है इसलिए महासुक श्रेष्ठ का मार्ग इसलिए मनसा मार्गशीष परमा अग्रहाणुस्को वर्ष का आरंभ कहमती मार्गशीष बसंत ऋतुना कुसुमाको बसंत ऋतु में बसंत रमणीयुतादी शेष सबसे सुंदर पुष्प आदि युक्त होते हैं पत्रपुष्पाई सुंदर श्लोक उसमे व्राह्मण उपन ब्राह्मण का उपन बसंत में कहा वसंत ब्राह्मण अग्नि नग्नि आधार करे वसंत वसन्ते ज्योतिषाय अजित तद वे बसंत अभ्यारभित बसंत वे ब्राह्मण से ऋतु ऐसा कहे की बसंत किसुति में की चलयता द्यूत चलता तेजस्तेजस्वी नाम जयस्मे व्यवसायस्म सत्त सत्वताम सत्ता छता चल करने वाले में दूत क्रीड़ा तेजस्विनाम तेज तेजस्विनाम नाम तेज परमात्मा रूप पर जयसमी जीतने वाले में व्यवसायस्मी व्यवसाय करने वा व्यवसाय सत्तवता सत्व सात्विक दूत अक्षदेवनालक्षण अक्षदेवन कि चलता चलच चले कर्तृणस धन्यवाद ठीक है द्यूतम उक्तलक्षण सर्वस्वह अन्यापदेशन पराभिप्रेत निघ्नता स्वाभिप्रेतम वितम दुत हो गया सर्वस्व अपहार कारण अपहरण हो जाता है अन्य अपदेशन अन्य व्याजे नाभिप्रेतम निग्रहता पर अभिप्रेत को नष्ट करना ये चल है स्वाभिप्रेतम व संपादय अपना अभिप्रेत को संपादन करना अन्य व्याज से कुछ ये चल करते कुछ अन्य कथन करके पर अभिप्राय को नष्ट करना अथवा तो अपना अभिप्राय सिद्ध करना ये छल है ये छल से कर्तनाम छल कर्तनाम ये देवना ते जो हम तेज अप्रत्य आज्ञा अप्रत्य आज्ञा से आज्ञा अप्रतियहत अप्रतियहत आज्ञा है मतलब आज्ञा ऐसे जो कहीं होगा ये तेज है तेजस्वी में उत्कर्ष है जय जय उत्कर्ष जय जय री उत्कर्ष में व्यवसाय फल उद्यम, यहाँ व्यवसाय निश्चय नहीं फल उद्यम, सफल उद्यम व्यवसाय और सत्यम सत्वता सत्व का कार्य सत्व का ही धर्म ज्ञान वैराग्य आदि धर्म ज्ञान वैराग्य आदि ये सत्व के कार्य ही परमात्मा रूप है इस रूप सिद्धेय श्लोग व्यवसाय फल ऋतुर उद्यम हे अन्य भाष्योत्कर्षदीपिका निश्चय निश्चय कोष वासुदेवस्म धनंजयः पांडवाजय पांडवा मुनि मुनि मुनी नप्यह व्यास मुह कवीना कविदेवी वृष्णीना वृश्णीवश मुल वासुदेव मी भगवान श्री कृष्ण पांडवा नम दे धनंजय अर्जुन श्रेष्ठ मुनीनास मुनिम श्रेष्ठ व्यास कवीना क्रांतर्शेमी वोशन शुक्राचार्य वृश्णीना वाशुदेवस्मी अयम एव अहम तत्सखा जसा तुम्हारे तुम्हारे मित्र पांडवा धनजस्तम श्रेष्ठ तदूप सिद्धे मुनीशा मुनि ये सर्व पदार्थ मनोनीशपदार्थज्ञापी अहम व्यास मुनिय में सर्व पदार्थ ज्ञानी में व्यास सर्वज्ञ। व्यास जी को भगवान को कहते हैं विष्णु रूपे कोई अन्य कुंडली का महाभारत कृत भवे थे कुंडली काक्ष विष्णु के बिना महाभारत बनाने वाले कौन हो सकता है इसलिए व्यास जी को विष्णु क्या बता रहे शंकरम शंकराचार्यम केशवम बाधरायण बाधरा केशव भगवान विष्णु श्रेष्ठ कवि नाम उषण कवि कवि कांत नाम उषण नाम कवि में उषण शुक्र है कवि शब्द अर्थ यौग के न रूढ़ इस शुक्र को भी कभी कहा जाता है शुक्राचार्य को तो यहाँ उषण कहा करे जो कवि कहा है ये कवि का अर्थ यौगिक क्रांतदर्शी न की रूढ़ शुक्राचार्य यदि रूढ़ अर्थ करे शुक्राचार्य तो उषण कवि पर्यावरक दो पुनरोगी क्यूँकी कवि शब्द शुक्राचार्य को भी कभी कहा जाता है तो उषण नाम को क्रांतदर्शी में शुक्राचार्य नाम कभी काल से शुक्र करेंगे उसक्र है तो पुण्यु हो जाएगी इसलिए कभी काल से क्रांति दर्शो बोले मुनी राम दंडोदमता दंडोदमता नीतिरश्म जिगीषता नीतिरश्मी जिगीसता मौनम चईब्वास्ुहा मौनम चुहा ज्ञान ज्ञान वाहम ज्ञानवता नीतिरश्मी जिगीसता मौनम चुहां ज्ञान वहां दमयता दंड्मी दमन करने वाले में दंड रूप दमन का दमन का कारण जिजता हम नीति रश्मि जितने गुजर चाहते उनके नीति में नियम से ज, जय है जय होता है न्याय जय का उपाय है मौनन चेवासी गुहिया नाम गुहया नाम जितने गुहे गुप्य उनमें मौन है ज्ञानवताम अहम ज्ञान ज्ञानी में ज्ञान ही हूँ ज्ञानियों का ज्ञान ही ब्रह्म परमात्मा ही दंडो दमयता में दमय अस्मि अस्मी दमय त्रिनाम दंड ही अदानता दम कारण जो दन, दमन युक्त नहीं उनको दम का कारण दंड दंड से दमन होता है अदानता उत्पादन पति प्रवर्तम दंडो अहम उत्पथ प्रवृत्व निग्रह हेतु टीका जो दमन युतन ही उन मार्ग में चलने वाले उनको पृथ्वी प्रवृत्तान जो दमन करके मार्ग में प्रवृत्त कराते हैं उनका दंड में हूँ उत्पत्थ प्रवृत्व निग्रह हेतु उत्पत्थ में प्रवृत्ति के निग्रह का हेतु उत्पत्थ है उसमें हटाने के लिए हेतु के दंड से सन्माग तो छोड़ करके सन्माग में चलते तो दंड में जिगीसता नीति का धर्मस्य जय उपाय प्रकाशक नीति नीतिरश्मी जिगीसता जेत मौन चाहिए गुह्यान गुहयाना का गुप्यान मौन वाचे मानिक अथवा उत्तमा वा चतुर्थ आम प्रभृति चतुर्थाशन प्रति सन्यासी इसको मोहन कहा जाते ये भी परमात्मा ज्यान बता हम ज्ञानियों का ज्ञान ही परमात्मा रूपे कौन सा ज्ञान टीकामिका श्रवण आदि द्वारा परिपक्व समाधि जन्य समय ज्ञानम ज्ञानम समाधि से श्रवण आदि द्वारा श्रवण मनोनिधि करने पर जो निधि ध्यान करते परिपक्व हो जाता है समाधि जन्य जो साक्षात्कार ज्ञान वो ज्ञान लेना ये परमात्मा रुपये श्लोकोषण मोदी ज्ञान ज्ञानवता याता बीज तदमर्जुन बीज तदुन न तदस्ति मैया भूतरा बीज तदुन मीना सर्वभूता न बीजन तदम अर्जुन सब कारण हैरोस्त बिना यूतम चराचरम मैया बिना यूतम चराचरम मेरे बिना कोई ऐसा को नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं यत मैं बिना जितने चराचर है चराचर स्थिर सबू मेरे बिना कोई नहीं मेरे बिना तो असत हो जाएगा न तद अस् तद नास्ती ये बिना हो सकता है कोई ऐसा नहीं भूतम चराचर जितने मेरे बिना कुछ नहीं सब सर्वत्र मैं ही हूँ ये सर्वभूता नाम बीज भाष्य में बीजे का प्रकरण उपसार्थम हर, विभूत संख्यप हमारा ये प्रकरण विभूति योग का उपसार करने के लिए भूते का संक्षेप से कह देते न तद बिना बिना यथ मया बिना चरा चरम न तद मेरे बिना कोई नहीं न तदस्थित भूतम चराचरम चरम अचरम बात मया बिना सियाथ मया बिना यथ सियाथ मेरे बिना बिना रहे मैं अपरात्मक सुनने भी तो सब मैया बिना मैं अपकृष्ट यदि मैं हट जाऊ परम मेरा परित्याग हो जाए तो क्या रहेगा आत्मा के मैंने निरात्मक हो गया नास्ति आत्मा ऐसे निरात्मक न विद्यत आत्मात्मक हो गया तो क्या है जिसका स्वरूप ही नहीं शून्य हो जाएगा तुच्छा हो जाएगा अब तो मधात्मक सर्वम इसे सब कुछ मधात्मक न तो दस्ती बिना यात्र मैं उससे बिना कुछ है ही नहीं परमात्मा के आत्मा से बिना कुछ, नहीं। से कुछ भी नहीं है वो आत्मा ही है उसके बिना तो सब असत है तुच्छ इसे जो कुछ चराचर वाहन होता है आत्मा में अध्यस्त है कि उसके बिना आत्मा से बिना कुछ है ही नहीं। आत्मा से भिन्न नहीं तो भिन्न दिखता है तो अध्यस्त मिथ्या है, है। उससे बिना कुछ नहीं अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं अधिष्ठान के बिना राज्य के बिना सर्व है ही नहीं सर्वचराचर जो है मेरे बिना कुछ भी नहीं अर्थात मेरे सब अध्यस्त वास्तव नहीं सब मदात्मक सर्वण वासुदेव सर्वण जो कहा वासुदेव अतः वादेव अस्थ अत मात्मक टीकामे जाड्य मत प्रतिंबित चैतन्य मात्र प्रतिबित प्रतिमित चैतन्य में प्रतिमित चैतन्य बीजक वैसव का, का? चिदास किमित स्थाजंगम वा तदतिरेकेण तो नवती स्थाजंगम बहुत आख्य विना नहीं तत्र मैं तो, तो निरात्मक शून्य हो जाएगा कहाँ रहा फिर कस्या तो स्वरूप सत्यम शून्य भी स्वरूप तो कहते नहीं शून्य स्वरूप निरात्मक शून्य हो गया आत्म ने अपक आत्मा के बिना तो सत है आत्मा उसके बिना तो असत हो गया रहा है कुछ नहीं मया एवं सच्चिदानंद स्वरूप सर्वसे सिद्धि इत सदार्थ सबकी सिद्धि होती सच्चिदानंद रूपे अधिष्ठानी की सत्ता से सबकी सत्ता है अधिष्ठानी सदरूप उसी सद रूप से सिद्धि अधिष्ठान की सत्ता अध्यक्ष में दिखती है रजत मस्ति सुक्ति में दिखाते अस्तित्व तो सुक्ति का है सुक्ति तो अस्तित्व सुक्ति तो का रजत में लिखता है अधिष्ठान शही सत ही अध्यक्ष में दिखता है, है। मय सचिदानंदात्मा परमात्मा सच्चिदानंद रूप है उससे सब की सिद्धि है वो शब्द से ही उस अध्यस्त की सत्ता है वही चिदवन से सर्वत्र चिद किस पूर्ण है वही आनंद है उनसे सर्वत्र आनंद भान इसलिए सर्वस्व सिद्धि मया है उसके बिना किसी, किसी की सिद्धि नहीं होगी नां मम दिव्या विभूती देश प्रोक्तुदेश देशतः प्रोक्तो मो दिव्या अंत नो दिव्य विभूति अंत नहीं तो तो है एक उद्देश्य पुक्त उद्देश्य एक्दश का आज मैं विभूतिर्स्तर दूति का विस्तरे बहुते छोड़े देश से कहा गया एक देश से कहा गया धन्यवाद दिव्याभूतेंका मारय दिव्य विभूति परिमित नहीं है ये शंका बारे में करते नोस्ो अस्त नान दिव्याना का ही नहीं सर्वात्म दिव्याना श्या वक्त ज्ञात कनाचित जो सर्वात्म ईश्वर है उनका जो दिव्य विभूति है उनकी यत्ता इतनी है परिमाण के नच्त वक्या वक्त ज्ञात हुआ ना कोई कह सकता न कोई जान सकता है अनंत विभूति हे सतु उद्देश्य टीका में कथम तरह विभूतर विस्तार उदर्शित तो विभूति का विस्तार कैसे दिखाया क्या ये सतु उद्देशतः उद्देश्य उद्देशतः कुछ उद्देश्य करे एक उदेश न प्रोत्तर तो कुछ कुछ कर दिया विभूत थोड़े थोड़े कर दिया यद्य विभूति मत सत्य श्रीमदुर्जित्रीमदुर्जित तदगछ मेजों संभव वस्तु जो जो विभूति वस्तुयुक्त ऊर्जितमे वह लक्ष्मीतः सहित उत्साह ऊर्जित बलादुक्त ऊर्जित बलाद अतिशय बल आदि कुछ अतिशय जिसमें उत्साह युक्त है श्रीलक्ष्मी युक्त है उत्साह बलाद युक्त है जो कुछ है तब तदेव तम मम तेजो अवगत अच्छा। मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ ये समझो जहाँ जहाँ कुछ विशेष अधिक है वो परमात्मा के एक अंश से ही उत्पन्न हुआ ये समझो भाष्य में यद्य लोक विभूतिमत विभूतिमत का विभूति सत् वस्तु जितने विभुति वाले वस्तु श्रीमद ऊर्जितमे श्री है लक्ष्मी श्रीमद्ग तया सहित लक्ष्मी सहित ऊर्जित ऊर्जा बल प्राणन बलस्वभा बलाुक्त उत्साह उत्साहयुक्त बलादी अतिशयुक्त जो कुछ वस्तु तबग जानी उसको जाना मेरे ही ईश्वर तेजवंश संभव मत ईश्वर से तेजवंश सम तेजस अंश तेज का एक तेजवंश संभव ये कारण का मेरे तेज उत्पन्न वा तेजवंश संभव ये तम अवगत समझ टीका मैं अनुक्ता भी पर संग्रहित लक्षणमा परमात्मा की विभूति अनुक्ता भी जो नहीं कहेगी उसको भी संग्रह करने के लिए कहते यद्यत वस्तु प्राणीजातम यद्यत श्रीमत वस्तु जितने हे श्रीमत प्राणी श्रीमत समृद्धिमत वातिमत वा। समृद्धि हो स्वभा हो अधिकाण बलवदर्जित तथा ऊर्जा बल प्राणिन बलवत प्राण के साथ बलवत्जित उत्साह संभवत अस्मद तेजवंश संभव संभवतीजवंश तेज से उत्पन्न होता है तेजस चैतन्य ईश्वरशक्तर अंश तेजवंश तेज कांश तेजस चैतन्य ईश्वर शक्ति का अंश तेजंश तेजवंश संभव गौरी तेज कांश उत्पत्ति काल जिसका तेजवंश संभव तथा तेजस एक देश संभव सब कुछ जहाँ कुछ विशेष आधिक है वो परमात्मा के ही अंश से उत्पन्न है परमात्मा सर्वेश सुगमताय अवयश विभूति मुक्त भक्त अनुग्रहा साकल्य नाम सुगम के लिए अवयश अलग अलग विभूति कह करके भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए एक साथ साकल्य नाम तामगत ताम विभूति कहते अथवा अथवा बहुन अथवा तवाजुन तवाजुन विष्टभत्न एक जगत नो जगत नो जगत अथवा बहु न ज्ञाते न कि क्या होगा एक साथ कर देते कृष्णम जगत एकांश नृष्टभ स्थित इधम कृष्णम जगत संपूर्ण जगत को एकांश नीष्टभ्य स्थित एक सब को दान करके स्थित सारा ब्रह्मांड एक अंश मेरे में स्थित है इदम कृष्ण जगत संपूर्ण ब्रह्म को एक नीष्टे आश्रय करके मिस्थित सारा ब्रह्मांड कस्में पाद से मृत श्रुति में सब कुछ अध्यस्ते बहुने की जैसे थोड़े बहु जानकारी क्या होगा षण जितने कहने पर बाकी बच जाएगा सावशेष से जानकर क्या होगा तो में पक्षांतर तो अथवा बहुन अन्य पक्ष कहते ये सब थोड़ा थोड़ा जानने पर भी सावशेष होता है एक अंत में कहते सब उसमें हो गया बहुधा विस्तीर्ण ग्रंथे न, न, न संज्ञातन सावशेषण तव शक्त से न किंचित फलम से आद ये इस ग्रंथ से कहा गया विस्तृय कहा गया समय ज्ञाते न समय ज्ञात होने पर भी क्या होगा सावशेषण साव रहा अवशेषण सही थी सावशेषण और बाकी बचेगा सब नहीं कह सकते नहीं ज्ञान हो सकता है तव शक्त से न किंचित फलम समर्थ तुमको क्या फल मिलेगा जितने जानने पर भी अवरिबाकी बचा इसलिए बहु ना इतने ज्ञाते न कि तब नहीं विभूति सु ज्ञाता सुव ज्ञायते विभूति कहने पर ज्ञात हो जाने पर भी सर्व न ज्ञायते क्योंकि सब तो नहीं कह सकते का शांति विभूत नाम कुछ विभूति कहेगी सब नहीं कहेगी तो सब ज्ञान कैसे होगा तरी के तरे न अल्पाक्षर ने सर्व अर्थो ज्ञात शक्य फिर किस उपदेश से अल्प शब्द से सब क्या ज्ञान हो जाए तथा अशु अशेषतम इवम उच्च मान सुनो अभी मैं जो कह रहा हूँ अशेष और बाकी कुछ नहीं रहेगा जितने कहेंगे तो कुछ अवशेष रहता था अभी अशेषते कहता हूँ सुनो ऐसे सब कुछ ज्ञान हो जाएगा विशेषता अशेषतः क्या है विष्टभ्यादम कर समय एक जगत विष्ट विशेषतः स्तंभन कर दृढ़ करके विशेष रूप से दृढ़ करके इदम कृतम जगत संपूर्ण जगत को कैसे धान करते एकांश है न एक, एक, एक, एक, एक न एक पाद एक पाद से संपूर्ण को धारण करके स्थित सर्वभूत स्वरूप है निकाद एक अंश मेरा सर्वभूत स्वरूप है ये सर्वभूत है वस्तुतः आत्मा में अंशांश नहीं ये सब दिखता है अध्यस्त है इसलिए कहा जाता है एक स्थित है जैसे लोक बुद्धि उसको ले करके कहते है एक अंश में स्थित है वस्तुता तो आत्मा में अंशा नहीं अध्यस्त होने से कुछ अंश में दिखता है ऐसा। शिष्य बुद्धि के अनुसार, पूछता है सारा ब्रह्म में जगत है या एक अंश है। उसके बुद्धि के अनुसार तथा मंत्र मंत्र पाद उसे सर्वाभूत संपूर्ण भूत एक अंश है और उसे अधिक तीन पाद अमृतम दिव्यो हम विशेषतः स्तंभनम विशेष रूप स्तंभन क्या है विधारण धारण करना सर्वभूत स्वरूप सर्व प्रपंच के उपादान शक्ति उपाधि के न उपादान शक्ति है उपाधि क्या ऐसे उपाधान शक्ति उपाधि के न उपाधि कैसे वास्तव नहीं वास्तव प्रपंच में नहीं एक कृत सम्पूर्ण जगत को विद धारण करके स्थित हूँ तथे श्रुति प्रमाण मंत्र तदनना भगवत ना जेयत्न च उपद्य उपदेश में उपदेशात्मक दर्शय च भगवान के नाना ना विभूतिश्य ज्ञान और जेयदि के उपदृश्य अन्ते अन्ते सर्वप्रपंचात्मक धेय रूप दर्शय अभी ध्याय रूप सर्व प्रपंचात्मक सर्व प्रपंच परिखा करके त्रिपाद्यामृत दिव्य प्रपंचाधिकम निधि तत्व प्रपंच हो गया एक के पास उससे अधिक त्रिपाति निपाद अमृत स्वरूप प्रपंच से अधिक निरुपाधिक स्वरूप ऐसे उपदेश करने वाले भगवान परिपूर्ण सच्चिदानंद सचिदानंद एकतानस तत्पद लक्ष्य निर्धारित है इसके द्वारा परिपूर्ण सच्चिदानंद एकतान चिद रूप एकता ब्रह्म और तत्पद का लक्ष्यार्थ यह निर्धारित निश्चित होगा तत्पद का लक्ष्यार्थ निश्चय हो गए तम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय छह अध्यक्ष पहले में हो गया अभी शर्ट पर चल रहा है तत्पदार्थ निश्चय उपासना भी ध्यान और तत्पदार्थ लक्षण निश्चय अधिकारी को तत्पदार्थ निश्चय होने पर ज्ञान होगा उसके लिए तुम पदार्थ पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान और यहाँ तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ निश्चय के साथ साथ मंदाधिकारी के ध्यान के लिए अंतु के लिए उपासना के लिए वाक्यार्थ भी कहा जाता है पूज्य श्रीमत आचार्य श्री शंकर भगवत कृत श्रीमद गीताभाष विभूति आगे आरंभ होगा है आरंभ्या